संसार का मूल कारण ये चार प्रकार संपूर्ण अन्याप अविद्या संसार बीज चतुष्पदे विधि इसमें शंका हुई थी अविद्या में नए सम, समासे समाज है अव्य भावसमासे तत्पुरुष तत्पुर या बहुद्री इसके लिए कहा तमितागोस्पवत वस्तु सतत्व विज्ञेय यथा अमित्रथा नित्र अभाव न मित्र मात्रम किंतु तद विरुद्ध इसी प्रकार अविद्या का अर्थ करना अमित अमित्र और अघो पदवत अमित्र शत्रु को कहते अमित्र अमित्र का अर्थ अच्छा नहीं कि मित्र अभाव अभाव में नहीं मित्र का अभाव ऐसा नहीं और केवल मित्र अर्थ ये भी नहीं मित्र से भिन्न कोई नहीं मित्र विरुद्ध शत्रु अर्थ होता है तो विरुद्ध अर्थ होगा और विद्या के अर्थ विद्या विरुद्ध कैसे अर्थ होगा ठीक है में वस्तु दिया वस्तु सतत्व विज्ञा वस्तु सतत वस्तु न भाव वस्तु सततत्व वस्तु का वास्तवस्वरूप वस्तुत्म वस्तुस्वरूप है उसका विज्ञेय अर्थात वस्तु विषयक अविद्या वस्तुत्व के तदन तो न प्रसज प्रतिषेधो नदे अविद्या विद्या विद्या का केवल निषेध ये अर्थ नहीं है अरे विद्या ही अविद्या ऐसा भी नहीं है बुद्धि तो अभाव अभावि ऐसा भी नहीं जैसे राजपुरुष में राजपुरुष है पुरुष प्रधान होता है राज होता है विशेषमान राज विशिष्ट पुरुष अर्थ होता है राज विशिष्ट पुरुष में राजा विशेषण होता है सत्व संबंधे न सत्व का स्वकीय स्वपद का अर्थ आत्मीय स्वकीय राजा का स्वकीय तो होता है आत्मीय पुरुष तो पुरुष में रहेगा तो राजा पुरुष में स्वकीयत्व संबंध में विशेषण होता है स्वत्व संबंधे न राजव्यतीत पुरुष ये राज पुरुष का अर्थ होता है राजुष हो इसी प्रकार ना विद्या अविद्या कहेंगे नए अर्थ है अभाव अभाव व्यतीत विद्या अविद्या एक तद अभाविथिता बुद्धि अभाविता बुद्धि अविद्या ऐसा भी नहीं है तो फिर क्या है अपित्व विद्या विरुद्धम विद्या विरुद्ध अर्थ है विरुद्धार्थ में नहीं विपर्य ज्ञानम अविद्यातम विद्या है ज्ञान और उसका विरुद्ध होता है विपर्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये तो उत्तम लोकाधिना शब्दार्थ लोकाधीनावधारणों शब्द लोकाधीन शब्दार्थ य शब्द शब्दार्थ का संबंध लोकाधीन अवधारण य संबंध से सबंध लोकाधीनावधारण अवधारण निश्चय होता है लोक के अधिना? लोक जैसे शब्द प्रयोग होता है जिसे अर्थ में इसे अर्थ में ही मुख्य लेना है वेद में भी शब्दार्थ का संबंध इसको शक्ति कहते हैं पद के साथ अर्थ का संबंध है इसलिए पद उच्चारण करने से अर्थ का स्मरण होता है जिसको शक्ति ज्ञान है शक्ति ज्ञान नहीं हो पद सुनने पर भी अर्थ का स्मरण नहीं होगा अर्थ से भी कभी शब्द का भी स्मरण हो जाता है तो पद और अपने अर्थ दोनों का संबंध होना चाहिए इसी संबंध को शक्ति शब्द से कहते हैं सामर्थ्य पद में सामर्थ्य अर्थ को बोधन कराना शब्दार्थ संबंध लोकाधीन अवधान यह लोक में जैसे शब्द प्रयोग होता है उसके अधीन ही अर्थ निश्चय होता है वेद में शास्त्र में लोक उत्तर पदार्थ प्रधान सैपि में उत्तरपद विधेय उपमर्दक तद्विधपरतया तलब्धे इहाँ तद् विरुद्ध विचरी लोक में उत्तरपदार्थ प्रधान होता कर, में उत्तर पदार्थ नए नए समय करेंगे तत्पुरुष सामस में उत्तरपदार्थ प्रधान होता है उत्तर पदार्थ प्धा, प्रधान होने पर भी नय उत्तर अभिधेय विध्य उपमर्दक्य तो नय ऐसा है उत्तर पदार्थ का विरोध अर्थ कर देता है उपमर्दक अर्थ तो का नाशक हो जाता है तर लक्षित तिरुद्ध तय उससे लक्षित तो होता है उसका विरुद्ध अर्थ हो जाता है विद्या शब्द से विद्या जैसे न मित्र तो मित्र के विरुद्ध अर्थ में लक्षित हो गया अमित्रद का विरुद्ध अर्थ पर कहते ऐसा तत् तत् उपलब्ध है लोक में से अर्थ बोध उपलब्ध होता है अमित्र कहेंगे तो शत्रुअर्थ होता है अगुस्पद का अर्थ कहेंगे अगुस्पद विस्तृत देश को कहते हैं गोस्पद गो का पद में जितने इतने नहीं विस्तृत उसके विरुद्ध अर्थ है विस्तार देश विस्तृत देश को अगुस्पद कहते हैं तत्तुपलब्ध इहाद्ध वृत्तिरती अविद्याशब्द में भी विद्या विरुद्ध में इसकी वृत्ति अविद्याद्याद्ध इसमें दृष्टात भाषा में आया था अमित्रगुस्पद यहां नाम यहां नाम मित्र न ना मित्र, ना मित्र मात्र न मित्र अमित्रे न अर्थ अभाव मित्र का भाव अविवाह स नहीं तो ऐसा नहीं है न मित्र मात्रम, किंतु तद्विरुद्ध सपत्त न मित्र के विरुद्ध सप्तन शत्रु है, है न मित्रभाव नित्रमात्र वस्तुअर मित्र मात्रम, न मित्र मात्र वस्तुअतरम कोई दूसरे वस्तु ऐसा नहीं मित्र से भिन्न तद्दस्तु परिदासन किंतु तद्ध सपत्तने की वक्त उसके विरुद्ध सपत्तने है। तथा अगोस्पदी भाष्यम दिया है तथा अगोस्पद न गोस्पदाव न गोस्पदमात्र किंतु देश अने वस्तुअर अगुस्पद गोस्पका तथा गोस्पद मातरिषा नहीं किंतु विस्तृत देश जो गोस्पद के अभाव गोस्पद से भिन्न वस्तु वस्ता ठीक इस प्रकार एवं अविद्यार्थ विद्या प्रमाण नहीं है, प्रमाण का अभाव नहीं किंतु विद्या विपरीतम ज्ञान अविद्या विद्या की विरोधी ज्ञान भ्रमज्ञानी ज्ञान है, है ज्ञान अंतर वेदांत अविद्या ज्ञान नहीं क्षते ज्ञान भाव पदार्थ ज्ञान से नष्ट होती है ज्ञान निवर्त्य है ज्ञात नहीं कितने के तेज क्योंकि बुद्धि अविद्या है असुचि में बुद्धि तो ज्ञात अविद्या यहां गोस्पदी न गोस्पदाव न गोस्पदाव न गोस्पत्र किपु गोस्पद विरुद्ध विस्तृत देश गोस्पद के विरुद्ध इस अर्थ लेना है ताभ्याम अभाव गोस्पदाभ्याम अन्न दयाभाष में ताम अन्न ताभ्या गोस्पद और अभाव दोनों से भिन्न है अर्थात वस्तु अंतरम वस्तुअतर अन्न वस्तुअस्वभाव दाक्षा के योजना अविद्या में भी एवं अविद्यार्थ विद्या में विद्या का अभाव नहीं किंतु विद्या विपरीत ज्ञानातरम अविद्या अद्या की बा अस्मता है पंचक्लेश अद्या त्यम अस्मित आह का कथन करके अविद्या का कार्य अविद्या रागादि रागादि रागदेश अँचोक्लेश मूलकारण अस्मृता है भरतम श्रेष्ठ है तन तन्मूल राग रागदेतादी है अस्मिता होने पर ही इसलिए अविद्या के पश्चात अस्मिता कहते हैं दृगदर्शन शक्तियों दृग्दर्शन शक्तियों एकात्मता इव अस्मिता चार पद है दर्शन सत्यो एकात्मता इव एकात्मता नहीं होती है एकात्मता इव एक रूपता के जैसे एक नहीं हो तथा भिन्न भिन्न वस्तु तो एक जैसे हो जाते एकात्मता इसका नाम अस्मिता है और दर्शन शक्ति दृक दर्शन दृक एव दृक्शक्ति दर्शन ही दर्शन शक्ति पुरुषो दृक्शक्ति वास्वी में आया दृक पुरुष और दर्शन बुद्धि दर्शन दृश्य दर्शन पुरुष और बुद्धि ये दृक दृष्टा है दृक दृश्य में दर्शन कर्ण है बुद्धि ये जो दृक है और बुद्धि है कारण हुआ प्रलय आदि में सुशुच् अवस्था में दृष्टित्व नहीं है पुरुष में आत्मा ने किंतु शक्ति है इसे दृघ शक्ति का दृक और ही शक्ति है दर्शन ही शक्ति पुरुष हमें ये शक्ति है शक्ति रूप रहने से टीका में अर्थ बताएंगे दृक्ष च दर्शन इसी दृग्दर्शन ही दिग्दर्शन चे शक्ति दृश्य दर्शन ही शक्ति दर्शन में द्वंद्व करने के बाद शक्ति दिवचने के साथ कर्मधार है तय आत्मान आत्मनोने में दृष्ट शक्ति पुरुषो दृक्ष शक्ति बुद्धि दर्सन, बुद्धि दर्शन शक्ति तयोर एक स्वरूप आपत्तिव अस्मिता ये दोनों में एक स्वरूप आपत्ति यही थे तयोर आत्मात्मन आत्मनो द्रिके होगी आत्मा और बुद्धि अनात्मा दृक आत्मा है दर्शन है कारण में ड्यूट हुआ बुद्धि दृश्य त्या इति हम आत्मा और अनात्मा दोनों दोनों की एकता नहीं होती इसलिए एकात्मता इव अनात्में आत्मज्ञान लक्षण अविद्या आपादिता या एकात्मता इवो अनात्मा में आत्मज्ञान पहले से अविद्या कही गई थी अनात्मी में आत्मख्या थी में आत्मज्ञान लक्षण जो अविद्या कही गई थी आपादिता या एकात्मता इवो एकागता इव एकादशता जे से अविद्या के द्वारा आपादित होती अविद्या आपादिता अविद्यापादिता अविद्या से ही एकात्मता जैसे हो जाती है अविद्या आपादिता सम्पादिता अविद्या होती है एकात्मता इवो एकात्मता एक अर्थ एक एक जैसे न तो परमार्थ एकात्मता वस्तुतः आत्मा अनात्मा दोनों की एकता से नहीं हो सकती है एकात्मता जैसे वेदांत भी इस प्रकार कहते हैं बुद्धि में चेतना का प्रतिब चिदाभा होने से बुद्धि चेतन जैसे लगती है चेतना नहीं होती है चिदाभा से बुद्धि चेतन जैसे होने से उसमें सब क्रिया होती है शुद्ध चैतन्य में कोई क्रिया नहीं कर्तृत्व तो नहीं केवल बुद्धि भी जड़ है उसमें क्रिया चेतन के बिना नहीं हो सकती है तो क्रिया चिदाभा से विशिष्ट बुद्धि में वेदांत भी मानते हैं तो यहाँ भी पुरुष और बुद्धि दोनों की एकात्मता जीतेमिता दृग्दर्शनयोर इति वक्तव्य भक्त भोग्य योग्यता लक्षण संबंध दर्शित शक्ति ग्रहणम दृ पुरुष है न दर्शन बुद्धि है ना तो दृग्दर्शनयोर ऐसा कहना चाहिए दृग्दर्शन नहीं कह कर शक्ति पद जोड़ा दृग्दर्शनोर इति वक्तव्य ऐसा कहने से अर्थ हो जाता है दृक्य है पुरुष दर्शन है बुद्धि दोनों के एकात्मता जी से अर्थ तो हो जाएगा ऐसा वक्तव्य सदी वक्तव्य ऐसा कहना चाहिए था फिर भी शक्ति कहा गया किसलिए तवर भोक्तृभोग्य योग्यता लक्षणम संबंध दर्शे तुम दृक के साथ दृश्य का संबंध है तभी तो भोग अपवर्ग होता है संबंध क्या है भोक्तृभोग्य योग्यता लक्षणम भक्ति भोक्तृग्य तो की योग्यता है पुरुष में की की भोक्त है और बुद्धि में भोग्यत्व है तो भक्ति भोक्तृभोग्य की योग्यता है दोनों में यही शक्ति कह करके भक्ति भोग योग्यता है योग्यता स्वरूप संबंध है दोनों का इसको दिखाने के लिए शक्ति दिया दर्शन शक्ति और एकात्मता ही हाँ हो सूत्र विवरण सूत्र का विवरण व्याख्यान भाष्य में पुरुष दृश्य शक्ति बुद्धि और चेतन पुरुष का भेद प्रतीत नहीं अहम निश्चिन्ता करत, हम चेतन ऐसे प्रतीत होती है तो अभेद एव कसा नवती दोनों का अभेद होना चाहिए बुद्धि और पुरुष कृष्णाति पुरुषम कृष्णाधिक को तो ग्रहण क्यों नहीं करके कृष्णाति कृष्णाधिक्लेश क्या है नहीं दोनों की एकता हो जाने पर पुरुषम कृष्णाति कथम कृष्णाधिक्ण्तिथि क्रेत कष्ट देने पर क्लेश होगा किंतु दोनों की एकता हो गया हो गई तो एकत्व तो पुरुषम कृष्णाधिक्मात दोनों की एकता हो तो पुरुषों को कष्ट क्यों होता है क्लेश क्यों अस्मिता अस्मिता को तो क्लेश के अंदर रखा है कथा क्लश्नादिपुरषमी क्लेश क्लेश कष्ट देता है कष्ट कैसे देता है दोनों के तो? दोनों पुरुषम एक कथम इत भोक्तृभोग्यशक्त विवक्त भाष्य में दिया एक आपत्तिर्भाष्य में एक आपत्तिव अस्मिता एक स्वरूप ज्येष हो जाना हि अस्मिता क्लेश उच्य से भक्ति भोक्तृभ्य शक्ति अत्यंत विलक्षण भिन्न है भिन्न होने पर भी अत्यंत आसंकीर्ण संकीर्ण नहीं दोनों मिलते नहीं अलग अलग बिल्कुल विलक्षण होने पर भी अविभाग प्राप्त सत्या दोनों में अविभाग जैसे होने पर एकत्व तो जैसे हो जाने पर ही भोग होता है सत्यम भोग कल्पते भोग होता है नहीं एक दोनों में एकत्व तो भान नहीं हो स्वरूप ज्ञान हो जाए तो यह तो ख्याति है अन्यथा ख्याति पुरुष प्रकृति प्रकृत कार्य बुद्धि है पुरुष बुद्धि का भेद ज्ञान है अन्यथा ख्याति स्वरूप प्रतिलंबित हो यदि पुरुष का भिन्न स्वरूप ज्ञान हो जाएगा तय कैवल्य में वह होती प्रकृति पुरुषों कैवल्य हो, हो मुख्य हो जाएगा आगे संबंध नहीं होगा कुतूप भोग थी भोग कैसे होगा इसलिए भोग होने के लिए एकात्मता एकात्मता जैसे वन पर भोग आगे भी साधन करेगा तथा तो उत्तम टीका भक्तृोग्य शक्ति भोक्त शक्ति पुरुष भोग्य शि बुद्धि तय अत्यंत विभक्त हो दोनों अत्यंत विभक्त भिन्न है, है। भक्तृत्व तो भोग्य तो अलग है भोक्ता कक्षा भिन्न होता है वो भो, भोग्य कृत तो अत्यंत विभक्तत्व तो दोनों तो विभक्त अत्यंत क्यों भिन्न भिन्न क्यों ऐसा संक्रुष् इत अत्यंत आसंकीर्ण ही हो दोनों संकीर्ण नहीं हो तो अलग अलग अभी धर्मक है अपरिणाम धर्मक पुरुष धर्मिक बुद्धि कैसे असंकीर्णता सकर्ण के पुषाण्य अशुद्ध ये सौ धर्मिणादय धर्म यूर से स पुरष अपरिण्वादिधर्मकर् बुद्धि परिणाम धर्म युद्ध सा बुद्धि पर आदि धर्मी का धर्म वाले ये अत्यंत असंकीर्णता संकीर्ण नहीं दोनों मिलते नहीं विलक्षण ही ये है। अलग अलग धर्म है एक में शीत स्पर्श है उष्ण स्पर्श बरत और धनी दोनों में मिश्रण एकत्व तो नहीं होगा मिश्रण का एक तो एकत्व नहीं होगा तद तो अन्य प्रत्ययमान भेदो न पारमार्थिक हेतुत्तम भेद प्रत्यमान होता है पुरुष और प्रकृति में बुद्धि और चेतन में सीधा भाषा विशिष्ट होने पर वेदांत में जेते एकत्व तो का भान प्रत्ययमान प्रतीत का विषय अवैध होने पर भी पारमार्थिक नहीं है ज्ञान का विषय जितने होते पारमार्थिक नहीं रज में सर्प तो ज्ञान का विषय है दिखता है पारमार्थिक नहीं है इसी प्रकार दोनों में जो एकात्मता की प्रतीति होती है वास्तव एकात्म तो नहीं है एकात्मता इगो पारमार्थिक नहीं उत्तम तो प्रत्ये महादन पारणी अभिभाग प्राप्त हो अविभाग प्राप्त होने पर ही दोनों के ऐसा प्राप्त तो तो तो होने पर भी भोग होगा क्लेशत्व तो उत्तम तभी क्लेश होगा भोग होने पर अन्व दर्शय व्यतिरेक माह अन्वय और व्यतिरिक कार्य का अनुभाव का निश्चय होता है मिट्टी होने पर भी घट बनेगा और सब कारण है मृत्यु नहीं है घट बन जाएगा और मृत्यु है तो अन्य कारण सब है मृत पर घट बन जाएगा नहीं बनेगा मृत सत्य घट सत्व ये हो गया अनुय मृत अभाव घट अभाव ये व्यतिरक मृत सत्य घट सत्व का तो मृद भिन्न अतिरिक्त सब सर्वकार घट का जितने कारण सब रहते हुए मृत्यु हो तो घट बनेगा और कारण रहने पर भी मृत्यु नहीं तो घटो नहीं बनेगा मृत अभाव घट अभाव गया व्यतिरेक व्यतिरे का अभाव है कारण अभाव कार्यभाव कारण सत्य कार्य सत्य में अन्य हुआ ये अन्य व्यतिरेक द्वारा कार्य का अभाव निश्चय होता है तथा मृत घट के कारण और असव सत्य घट सत्यम घट बनाते समय घता है पास में घट बना रहा है घट बनाते तो होता है रासव सत्य घट सत्यम ही अन्य हो गया रासव अभाव रातव चला गया तो कुलाल घट बना सकता है तो रात भाव घटाभाव व्यतिरिक्त नहीं हुआ यदि अन्य व्यतिरिक दोनों नहीं लेंगे तो घट का कारण भी रातविक हो जाएगा व्यतिरेक का सहचार नहीं हुआ कारण भाव और कार्यभाव दोनों के अभाव का साहचर्य होना चाहिए अन्य सहचर्य है कारण सत्य कार्य सत्तम कारण कार्य का साहचर्य एक साथ हुआ हो कारणभाव होने पर कार्याभाव होना चाहिए तब तो दोनों का साहचर्य होगा कारण के अभाव हुआ किंतु कार्य बन गया कारण भाव के साथ क्या रह गया कार्य कार्य भाव का साहचर्य हुआ नहीं हुआ व्यतिरिक्त साहचर्य नहीं तो उसको व्यतिरिक्त व्य विचार हो व्यक्त नहीं तो क्या होगा व्यतिरिक्त व्य विचार होना चाहिए कारणाभाव कार्याभाव यदि राषव घटका कारण होता रासव अभाव घटा भाव होना चाहिए था नहीं हुआ रासव के अभाव होने पर भी घट बन गया इसको कहते व्यतिरिक व्यविचारक व्यतिरिक का साह नहीं होने से रासव घटका कारण नहीं होता है ठीक इसी तरह का भी और नई व्यतिरेक यहाँ देते हैं दोनों के अविभाव होने पर ही भोग होता है बुद्धि पुरुष का एकत्व अस्मिता एकात्मता ही वो दोनों होने पर ही भोग होता है और एकात्मता नहीं तो भिन्न हो गया स्वरूप ज्ञान हो गया तो भोग नहीं मोक्ष हो जाएगा एकात्मता प्राप्त हो व सत्या भोग अनुय बताया का कहते एकात्मता नहीं भिन्न ज्ञान हुआ स्वरूप प्रतिल पुरुष का स्वरूप अनुभव हो गया अलग तो तय कैबल्य में वो मुख्य हो जाएगा भोग नहीं होगा कुतो भोग ये व्यतिरिक्त हुआ एकात्मता होने पर भोगो एकात्मता नहीं हो तो भोग नहीं होता है ये व्यतिरिक्त हुआ धरती का निका अन्य कहकर के व्यतिरिक्त माह स्वरूप प्रतिलंब है तो तय कैवल्य में वो प्रतिलंब है विवेक ख्याति स्वरूप का ज्ञान विवेक ख्याति प्रकृति पुरुष का विवेक ख्याति कहते ज्ञान हो गया तो भोग नहीं होगा सम्मतम आह ये सांख्य आचार्य ने भी कहा है तथा उत्तर पंच सिखेन ये भी मानते हैं बुद्धिषकरशील विद्याभत अप्यन्या तत्मबुद्धिमोहन बुद्धि पुष्थ तो बुद्धि से पर विलक्षण दृष्ट है पुरुष बुद्धिता है जड़ बुद्धि जेतन है दृश्य भोग्य है द्रष्टा है आकार शुद्ध स्वरूप आकार है शील है साक्षित्व मध्यस्व है औदासन्य शील स्वभाव अरे विद्या विद्या है विद्या उसमें आदि से असंग सत्स आदि इन धर्म से विभक्तम अवश्यन उसे भिन्न है बुद्धि बुद्धि से पर उसको भिन्न विभक्तम अपश्यन पुरुष को भिन्न नहीं देखता हुआ कुर्या तस्त्र आत्मबुद्धि तत्र बुद्धि में आत्मबुद्धि करता है मोह से अविवेक के कारण पुरुष में बुद्धि आत्म में आत्मबुद्धि करता है यही अविद्या से मोह ने कहा था अविद्या अनात्म में आत्मबुद्धि करता है ये कहा गया टीका नहीं तथा से उत्तम पंच सिकेन सिक्के बुद्धि तैयारी आकार का आ, आ, आकार, तो स्वरूपम स्वरूप आकार शील विद्याधि स्वरूप हो गया सदा स्वरूपम सदा भी है पुरुष शील हो गया औदासीन्यम उसका स्वभाव शील हो गया साक्षित्व है औदासीन्य है माध्यस्थ है शील है विद्या है चैतन्य पुरुष का चैतन्य है बुद्धि में नहीं है बुद्धि का स्वभाव बुद्धि अविशुद्धा बुद्धि अशुद्ध गुना, है गुणात्मिका है अनुदासीना उदासीना नहीं है बुद्धि तो परिवर्तन होने वाले उसके साथ प्रतिबिंब पक्ष पाती प्रतिबिंब अपना धर्म लिखा देती है जड़ आच और भी है ये दोनों विलक्षण है आकार शील विद्यादित्य सच्च है पुरुष असंग है सांख्य में भी पुरुष को असंग मानते निले किन्दु बुद्धि से विलक्षण ऐसा होने पर भी बुद्धि से पर पुरुष को नहीं जानकर विभक्तम अपश्यम अत्यंत भिन्न है नहीं दिखता हुआ मोहन आत्म आत्मबुद्धि कुरिया तत्र बुद्ध मोह से अविद्या आत्म बुद्धि करता है यही अनात्म में आत्मबुद्धि अविद्या पुरुषोत्तर में कही गई ठीक है तत्र तो आत्मबुद्धि अविद्या आत्मबुद्धि अविद्या है मोह पूर्व अविद्याजनित संस्कार हो। तम क्योंकि आया आत्मबुद्धि मोहेन कुरियात अनात्म में आत्मबुद्धि अविद्या कही और मोहन आत्मबुद्धि कुरियात तो मोह का थोड़ा अर्थ था था अलग करते है अविद्याजनित संस्कार अविद्याजनित संस्कार व संस्कार सूत्र अविद्या अविद्या भ्रम ज्ञान अनात्मय आत्मबुद्धि यह अविद्या है इसी भ्रम ज्ञान से संस्कार होता है संस्कार से फिर भ्रम होता है तो मोह शब्द से संस्कार लिया तमव अथवा तम अविद्या भी ले सकते हैं क्योंकि अविद्या तामस होता है तो अविद्या स्वयं तामस है इसलिए ब्रह्म से ऐसे आत्मबुद्धि करता है मोह अविद्या से यही सांख्याचार्य पंच सिखाचार्य ने कहा है अभी अविद्यास्मिता के बाद राग देश अभिनवृत्ते रागे पंचगे के लिए ठीक है विवेक दर्शन रागादीना विवृत्तिर अविद्यापादित अस्मिता रागादीनाधान अस्मिता नगादीन रागा रक्षे थे विवेक दर्शन राग आदि विनिवृत्ते विवेक ख्या होने पर रागदी की निवृत्ति हो जाती है तो अविद्या अस्मिता, अविद्या आपादिता या अस्मिता अविद्या के द्वारा संपादित हुई अस्मिता है एकात्मता जैसी, वही ही का कारण है राग निदानम निदान यह मूल कारण राग ना आदि नाम आदिपति कितने लेंगे ना, ना, दो राग आदीन आदि प्रश्न लेंगे दो राग द्वेश अभिनिवेश तीन मूल कारण है अस्मिता अस्मिता के से होती है इति अस्मिता अनतर रागादीन लक्ष्य अस्मिता का राग का लक्षण द्वेश कहेंगे अभिनवेश कहेंगे सुखानुशी राग सुखम अनुशेते सुख के पीछे राग होता है सुख अनुभव क्या था सुख स्मरण होता है सुख साधने इच्छा होती काम है वही राग है सुखानुशयी राग सुखाभिज्ञ सुखानुस्मृति पूर्व सुखम तत्साधने वा यु गर्धस्तृषा लोभ स रागे सुख अभिज्ञसी सुख अनुभव जिसने किया है उसका स्मरण होगा अनुभव करने पर भोग करने पर संस्कार होता है आगे स्मरण होता है सुखानुस्मृति पूर्व तृष्णा सुख स्मरण पूर्वक सुख अनुभव क्या तो अनुभव जन्य संस्कार होता है संस्कार स्त्री स्मरण होता है सुख के स्मरण होता है फिर सुख प्राप्ति की इच्छा होती है सुख इच्छा है कृष्णा, सुख में कृष्णा होने से सुख साधन में भी कृष्णा होती है तत्साधन वह यो गर्द ये गर्द कृष्णा है वृद्ध अधिकांक्षाएन इच्छा गर्द तृष्णा है लोग उसको राग कहते हैं ठीका नहीं सुखा अन्य से स्मृत अभा में सुख का अनुभव नहीं जिसका अनुभव नहीं हुआ उसका स्मरण नहीं, है। है, तो नहीं होता है सुखानभिज्ञ है तो स्मृति नहीं होगी सुखा अभिज्ञ से तो इसे सुख अनुभव जिसने किया फिर सुख का स्मरण होता है स्मरण होने पर फिर इच्छा होती है स्मरियम सुख राग सुखानुस्मृतिपूर्वक जब सुख का स्मरण होता है तो सुख स्मरण पूर्वक उसमें राग होता है सुख राग स्मर सुखे राग जिस समय सुख अनुभव करते हैं वहां स्मरण की आवश्यकता नहीं है बैठे किस सुख का स्मरण हुआ तब वो, वो, वो सुख को मिल जाए ऐसे राग होगा स्मरण पूर्वक और जब कुछ सुख अनुभव स्वयं हो रहा है उस समय स्मरण की आवश्यकता है अनुभव मान सुख तो ना अनुस्मृति अपेक्षते अनुभय माने सुख तो में अनुस्मृति न अपेक्षते राग तो अपने होता ही है अनुभव मान सुख में राग होता है वहां स्मरण की आवश्यकता नहीं स्मरण की मैं अनुभव होता है किंतु का जो साधन है तो है माने स्मर मानेगा सुख साधन का स्मरण किया अथवा देखा इधम इष्ट साधनम सुख साधनम ऐसे स्मरण हो अथवा देखे किम साधन देखे ना उससे क्या होगा इष्ट साधनम सुख का स्मरण होगा सुखानुस्मृति पूर्व है राग सुख का पहले सुख हुआ था इसी वस्तु से इससे अभी सुख मिलेगा तो फिर वस्तु की इच्छा करता है सुख स्मरण पूर्वक राग होता है दृश्य मानव अभी सुख साधनम सुख साधन का अनुभव कर रहा है तो भी सुख सेतुत्व तो उसमें सुख साधन का स्मरण करेगा तभी राग होता है सुख साधन जिस सुख का अनुभव पहले हो गया उस सुख का वर्तमान विषय साधन होगा जिस साधन से सुख मिला था अनुभव किया था वही साधन अभी जो सुख अनुभव किया था उसी सुख का ही साधन बनेगा वो सुख तो के समाप्त हो गया तो जातीय सुख का साधन होगा ये भी वस्तु तो पहले खाया था आम मधुर खुश हुआ था आगे तब तो जातीय फल देखने पर अनुभव स्मरण करता है कि ये बड़े आनंद साधन है इच्छा साधन है कि तो राग होती है राग होता है तो वहाँ तजातीयतार तो ये तज जातीय है जिस फल पैरे खाया था ये वो नहीं है क्यों तत्जातीय वो सुख साधन हुआ था ये तज जातीय होने परम मष्ट साधन साधनम, ये भी सुख साधन है ऐसा अनुमान करके इच्छा करता है दृश्यम सुख साधन तज्जाश तो सुखहेतुका शुवाजातीय तो जा, वस्तु सुख हेतु साधन तो का स्मरण करता स्मरण करके तजातीयतया तो च सुख हेतु अय ये भी सुख हेतु इनद सुख साधन सुख साधन जातीय पूर्वा सुख साधन वनम इछति वस्तुगीचा करता है अनुसई पदार्थना यह अनुसई क्या है योग गर्ध कृष्णा लोभ यही अनुसई सुख की इच्छा है वही राग है इस प्रकार सुख अनुसई राग इसे दूसरा साधन द्वेष के लिए दुखा दुखानुषयी यह सूत्र है द्वेष के लिए दुख के पीछे होने वाले द्वेष है दुख और दुख साधन में द्वेष होता है दुख में इस प्रकार दुखा अभिज्ञ दुखानुस्मृति पूर्व दुखे त तो साधने वा यह प्रति मनुर्जिघा क्रोध सद्वेश दुख अनुभव पहले क्या तो दुख का स्मरण होता है दुख के स्मरण होने पर दुखानुस्मृति पूर्व दुख से अनुस्मृति दुखानुस्मृति दुखानुस्मृति दुखानु दुखा पूर्व द्वेश सुख स्मरण होने पर दुख में और दुख के साधने में वृश्चिक का आदि में जो द्वेष होता है द्वेष क्या है यह प्रतिघ प्रतिग है प्रतिहम तुम इच्छा मानने की इच्छा और मनु क्रोध है द्वेष है जिघांसा जिघासा जी हम तो मिच्छा इसका नाम द्वेष है दुख साधन देखते ही मानने की चाह क्रोध होता है वही द्वेष है टीका में प्रति जिजांसा क्रोध मनोवृति ये तत्पर्या पर्याय ये पर्यायवाचक शब्द है क्या उसके पहले दुखानुस्मरण दुख से दुख साधन से प्रहणाय या प्रवृति सा द्वेष दुख स्मरण होने के बाद दुख प्रहणाय दुख त्याग करने के लिए दुख साधन से है, त्याग करने के लिए प्रवृति होती है उसको कहते द्वेश उसका पर्यावाचक है प्रतिगो हो जिज्ञांसा क्रोधो मनु ये सब पर्यावाचक है मनुषाधक क्रोध में प्रयोग करते क्रोध भी है तो क्रोध पूर्वक का प्रतीक जिज्ञासा मानने की इच्छा होती है ये सब हो गया द्वेश है प्रतिघाता तो प्राप्त से दुख से प्रतिहत मिशा प्रतिग प्राप्त से दुख से विरोधी से दुख प्राप्त होता है प्रतिहत मिशा नष्ट करने की इच्छा होती ये प्रतीक हो गया जिघाटा कार्तिक मिच्छा चाहिए तो टीका नहीं दूसरी टीका हो गई तत्विशार दिन अनुस पदार्थ यह एतदेव यतीक प्रतिहत्ती प्रतीक पर विवृणति पर शे के प्रतीक विवरण करते मन्युहु जिघा क्रोध द्वेश अन्न टीका में व्याख्या है इसमें तो स्व ही ये आगे अभिनव सरस बाहि विदुषोपि तथारूढ़ स्वर से नहती थी स्वर स्वी स्वरसे नहती सबके जातनी साक्षी लिए इन प्रत्येक हो गया स्वर स्वी स्वर से न्याय स्वभाव था संस्कार मात्र ना। संस्कार मात्र ना गिपापनि संस्कार मात्र से होने वाले है अभिनिवेशय विद स्वी तथा रूढ़ अभिनिवेश विद्वान समझने वाले को होता है अभिनिवेश आग्रह यह अभिनवेश होता है स्वर स्वी स्वभावतः तो संस्कार होने पर होता है अभिनिवेश होता है अभिनिवेश अभिनवेश का अर्थ कहते पदार्थ्याज से सर्वस्व प्राणीन इत्माशीर्वती सातुकिनाछा आशी, आशी अप्राप्त इच्छा आशीर्वचन जो कहते अप्राप्त अप्रा वचन आशीर्वचन आशीर्वाद बादे कथन अप्रा कथन है आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वचन आशीर्च्छा सर्व प्राणीन इनम आत्मा आती आसी आत्मसंधी इच्छा है नीतियामात्रि इच्छा होती है आत्मसंबदी इच्छा होती है माँ न भुवं भूयासमीति भूवम माँ भूम इत नही रहूसा नहीं है कि भूयासमेव हमेशा ही बना रहूं, ये इच्छा होती है मरना कोई नहीं चाहता है माँ भूगम इतने न किन्तु भूयासमेव मा न भूम ही भूयासन इति प्रेमात्मनि इच्छते पंचदश में आया आत्मा में प्रेम आत्मसम ये अभिनव सीकाने सर्व प्राणीन इंमा आसी आत्मनि प्राथना इच्छा है मां न भूवं माँ अभावी भूवं अभाव वाला नहीं हूँ हमेशा बना रहूयासम जीव्यासमी हमेशा जीवित रहू ये सब की सबकी इच्छा है न अन्भूतमरणधर्मकियात्मासी अनुभूत मरणधर्मक अनुभूत मरण धर्म ये नूत मरण धर्म कह ये मरण रूप जो धर्म है जिसने अनुभव नहीं किया ये इच्छा ऐसा नहीं होगी सब चाहते हम जीवित रहे नहीं मरे क्यों मरण की इच्छा नहीं करते मरण धर्म जिसने अनुभव किया मृत्यु के समय में बहुत कष्ट होता है अत्यंत सच्च व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति भी जब मर प्राण निकलता है हाथ पैर कैसे कैसे करता है मर्म से ग्रंथि से प्राण निकलते समय बहुत कष्ट होता है सहस्र वृष्टि का दंशन करे जिसको एक वृक्षि का दंशन हुआ हो होगा वो अनुभव करता है जानता है कुछ भी करो झाटते सुटते औषध देते कुछ करते हैं और घंटा नहीं तो बारह घंटा तक तो कष्ट होगा ही एक बीच और सहस्र वृक्ष दंशन करे अत्यधिक कष्ट ऐसे सहस्त्र भी बहुत ऐसे प्राण निकलते समय कष्ट होता है ये कष्ट जिसने मरना धर्म अनुभव नहीं किया उसके ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मैं हमेशा बना लू मरूं नहीं मृत्यु से क्यों डरते हैं घबराते हैं ये कष्ट अनुभव क्या है इतने कष्ट अनुभव क्या है उसके नाम से डरते हैं कभी कभी कोई कहते हमारा समय आ गया हम चले जाएंगे हम जाना चाहते हैं कहते है, हम तो जाना चाहते हैं किंतु क्या करेंगे नहीं होता है अंदर की तो इच्छा है थोड़े दिनों रहने के लिए ऊपर कैसे जाना चाहते फिर इच्छा है चलो पांच दस साल साल कट जाए इच्छा होती है जो मरण धर्म अनुभव नहीं किया उसकी इच्छा नहीं होगी इसे क्या सिद्ध हुआ टीकाने आनंद भूत मरण धर्म कश्य अनुभूत मरण धर्म ये न जंतु न मरण रूप दुख कष्ट जिसने अनुभव नहीं किया होगा तबत्यात्मा से नहीं होगी इच्छा अभिनिवेश नहीं होगा अभिनिवेश का मरण भयम् प्रसंग तो जन्मांतरम प्रत्याच क्षणम नास्तिक निराकृति नास्तिक है ना ये कहते जो शरीर है प्रत्यक्ष दिखता से वही प्रमाण है प्रत्यक्ष तो कोई प्रमाण नहीं मानते हैं आत्मा किसने देखा है प्रत्यक्ष आग के द्वारा से स्पष्ट होता है तो कहते आत्मा में क्या प्रमाण है रात्मा को जो दिखता है देह वही आत्मा है भस्म हो गया भत्म भूत से देह से पुनरावर्तन को तो ये चार के आत्मा नहीं मानते पुनर्जन्म नहीं मानते मर गया तो मर गया आगे पुनर्जन्म क्या होगा इसलिए ऋण कृत आगे जन्म नहीं होगा ये कहते हैं तो ये जो कहते हैं प्रसंग जन्मतरण प्रत्याचख्यान नास्तिकम जन्मांतर का प्रत्याख्यान करने वाले नास्तिकम निराकर अन्य जन्म नहीं है एटा कहने वाले प्रत्याख्यान करने वाले नास्तिक का निराकरण करते ये तया च पूर्वजन्माुभ प्रतीयते तया इच्छया ये जो अभी आसी इच्छा होती जीवित रहने के लिए मरने से भय होता है इससे निश्चय होता है पूर्वजन्म में अनुभव क्या था मरण धर्म मरण धर्म जिसने अनुभव नहीं किया नहीं होगी, तो इसे निश्चय हो गया मरण जन्म उसने अनुभव क्या था अनुभव क्या था किसी जन्म इस जन्म में मरण जन्म धर्म अनुभव हो जाता अपना मरण इसलिए पूर्वजन्म में अनुभव उसने क्या था तो पूर्व जन्म सिद्ध हो गया अब पूर्वजन्म में भी मरण भय था मरण से उसके पहले ही में ऐसे निश्चय हो जाएगा पूर्वजन्म मानना पड़ेगा इसके लिए इस स्पष्ट करेंगे छोटे बच्चे भी कई का भय कारण प्राप्त होता है कामते हैं पशु पक्षी में भी कामते हैं भय होता है तो भय मृत्यु मिर्त, के कारण प्राप्त हो तो डरते हैं भय कैसे हुआ भय होने के लिए मृत्यु से भय होने का कारण होना चाहिए ये कारण विचार करेंगे तो सिद्ध होता है पूर्वजन्म था अभी कुछ अनुभव नहीं किया मरने से कष्ट है अभी कितना अनुभव नहीं किया बड़े होने पर दूसरे मरता है देखते हैं अपने कितने कष्ट होता है अपने को क्या मालूम है दूसरे को क्या कष्ट होता है और छोटा जो बच्चा है उसको कुछ मालूम नहीं है वो मरण क्या है उससे क्यों डरता है किंतु उसके पास मरण के कुछ प्राप्त हो डरते हैं कामते हैं इसे सिद्ध होता है पूर्वजन्म ये इसके स्पष्ट इस करेंगे किस प्रकार पूर्वजन्म सिद्ध होता है इसे भय से और जो इच्छा सब जीवित रहना चाहते हैं इसे सिद्ध होता है पूर्वजन्म और न्याय में भी कहते हैं छोटे बच्चा जो स्तन्यपान करता है स्तन उसको दूध दे दो मुख से तो ठीक है खा लिया किंतु चूसने का किसने सिखाया तन्न को चूसना पड़ता है चूसने से दूध आता है तो स्तन मुख में लगा देने के बाद भी चूसने की सिखाया किसने जो स्तनपान करता है चुसता है वो भी संस्कार से या इष्ट साधन ज्ञानपूर्वक प्रवृत्ति होती है स्तनपान में जो बाल की प्रवृत्ति होती है इष्ट साधन ज्ञानपूर्वक इष्ट साधन का ज्ञान कैसे होगा अनुभव नहीं हुआ पहले चुसने के लिए एक बार चुस्कर पीने के बाद तो ज्ञान हो जाएगा किंतु पहले तो इसे अनुभव नहीं हुआ तो स्मरण मानना पड़ेगा ये पूर्व जन्म से मैं अनुभव क्या था इसी जन्म के अदृष्ट के कारण स्मरण होता है उससे प्रवृत्व होता है ये तार्किक में तर्क शास्त्र में तार्किक स्पष्टीकरण करते, करते जन्म सिद्ध करते बहुत युक्ति है जन्मांतर सिद्धि के लिए तो यहाँ केवल इतने कहेंगे मृत्यु भय से सिद्ध होता है सब प्राणी भय करते हैं जीवित रहना चाहते हैं इससे पूर्व जन्म सिद्ध हो जाएगा तो जन्मांतर सिद्ध हो जाएगा ओम।